गांधी जयंती हर वर्ष 2 अक्टूबर के दिन पूरे भारत में मनाया जाता है महात्मा गांधी एक महान नेता थे जिनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में वर्ष अठारह में हुआ था उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है स्वतंत्रता के संघर्ष में अपने अविस्मरणीय योगदान के लिए याद किए जाते हैं उनका लक्ष्य अहिंसक और ईमानदारी और स्वच्छ प्रथाओं के माध्यम से एक नया समाज का निर्माण करना था उनके अनुसार समाज में रहने वाले प्रत्येक सदस्य को उसके लिंग धर्म रंग या जाति के आधार पर बराबर रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए तो, महात्मा गांधी एक नाम सादा जीवन उच्च विचार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो सुनते रहो मुस्कर राजा राज पत पवन सीतार